मुकेश क्या करें प्रोफेसर त्यागी ने अपना एक हाथ मुकेश रस्तोगी के कंधे पर रखते हुए कहा अब हमें भाग जाना चाहिए मैं नहीं भाग सकता सच में अब चलने की भी हिम्मत नहीं रह गई है मुकेश ने अपने माथे से टपक रहे खून को पहुंचते हुए कहा तुम भाग लोगे क्या अगर तुम चल सकते हो तो जाओ तुम लेकिन मैं नहीं चल सकता अब क्या बकवास कर रहे हो मैं तुम्हें तो अकेले छोड़कर जाऊंगा क्या प्रोफेसर त्यागी ने जवाब दिया अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि इन्हें अपने पीछे कुछ हलचल होने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों के दोनों पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करने लगे अभी ये दोनों लोग पीछे मुड़कर खड़े ही हुए थे कि अचानक से इनके सामने एक आदमी बंदूक ताने खड़ा हो गया उसने प्रोफेसर त्यागी के माथे पर बंदूक की नली सटा दी थी और फिर बोल पड़ा वाह हम लोगो ने तुम्हे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बड़ी तेज भागते हो तुम दोनों चलो अब भागने का टाइम खत्म आराम करो अब इतना कहकर वो आदमी बंदूक का ट्रिगर दबाने ही जा रहा था कि अचानक से उसके गालों पर एक जोरदार घुंसा पड़ा और वो बंदूक के साथ ही दूर छिटक जा गिरा यह घुंसा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि विक्रांत की तरफ से था वो आदमी अभी जमीन पर जाकर गिरा ही था कि तब तक एक दूसरा गुंडा भी विक्रांत के सामने आकर खड़ा हो गया अब इसने विक्रांत के ऊपर राइफल तान दिया था वो विक्रांत को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था अभी वो विक्रांत पर फायर करने जा रहा था अचानक से नैना हवा में उछलते हुए उसके मुंह पर अपने लात से प्रहार कर दिया जिससे वो आदमी राइफल समेत हवा में उछलता हुआ सामने के पेड़ से जा भिड़ा और फिर वहां से टकराकर जमीन पर धम करके गिर पड़ा अब तक विक्रांत ने मौका पाते ही दूसरी तरफ गिरे हुए आदमी के हाथ से जाकर राइफल छीन लिया और फिर उसने राइफल की नली साइड को अपने हाथ में पकड़ लिया और डंडे की तरह इसे चलाते हुए उसे जमीन पर गिरे हुए गुंडे के ऊपर पूरी ताकत ऐसी प्रहार कर दिया नैना भी अब तक राइफल हाथ में लिए हुए बिल्कुल पोजीशन में आ चुके थे और जंगल में चारों तरफ नजरें मारते हुए, निशाना आराम से चलो पीछे से उनके ऊपर अटैक करना है विक्रांत अपने डिटेक्टर की मदद से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये दोनों एक जगह पर स्थिर नहीं थे बल्कि इधर उधर भाग रहे थे नैना बंदूक ताने हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी विक्रांत भी उसके साथ-साथ आराम से चलने लगा। दबे पांव ये दोनों आगे बढ़ने लगे तभी विक्रांत ने नैना की तरफ आंखों से इशारा किया और फिर तेजी से आगे को भागने लगा छोड़ना नहीं सालों को विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा जैसे विक्रांत चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ भागने लगा उसके ऊपर गोलियों की बोछार होने शुरू हो गई अचानक गोली की दो आवाज सुनाई पड़ी और फिर विक्रांत के ऊपर चल रही गोलियां बंद होगी नैना ने सटीक निशाना लगाया था और एक ही बार में दोनों चोरों को मारकर गिरा दिया इसके बाद अचानक से दूसरी तरफ से नैना के ऊपर गोलियां चलने लगी ये गोली ऊपर पहाड़ी की तरफ से चल रही थी नैना ने भी जवाब में तुरंत ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया दोनों तरफ से लगातार गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन ऊपर शायद दो लोग मौजूद थे और इधर नैना अकेले ही उनका सामना कर रही थी ऐसे में नैना के लिए उनके सामने ज्यादा देर तक टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था सो नैना तेजी से भागकर एक पत्थर के पीछे जाकर छिप गए और फिर वहां से चुप वो उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगी विक्रांत इस तरह से नैना को क्रॉस फायर में फंसा हुआ नहीं देख सकता था तो वो उसके बचाव के लिए तेजी से उन दोनों चोरों की तरफ दौड़ पड़ा लेकिन वो दोनों राइफल से लैस थे तो वो नैना को छोड़कर विक्रांत के ऊपर टूट पड़े विक्रांत किसी तरह खुद को बचाते हुए भाग एक पत्थर के पीछे जाकर चिप गया तब तक उनमें से एक आदमी राइफल ताने हुए विक्रांत की तरफ पड़ने लगा विक्रांत के हाथ में जो राइफल था वो अचानक से उसके हाथ से छूट गया और अब विक्रांत निहत्ता खड़ा था उसके सामने वही आदमी राइफल लिए खड़ा था जिसे पहले नैना ने इलेक्ट्रिक गन से मारकर घायल किया था वो विक्रांत पर राइफल ताने खड़ा था बिना किसी संकोच के वो राइफल का ट्रिगर दबाते हुए विक्रांत के ऊपर फायर करने जा रहा था तभी विक्रांत ने नीचे जमीन से एक पत्थर उठाकर उसके मुंह पर फेंक दिया उस आदमी ने खुद के चेहरे को बचाने के लिए अपने हाथ से मुंह को ढक लिया तभी पत्थर जाकर उसके हाथ से टकरा गया और हाथ जख्मी उठा जब तक वो अपने मुंह को हाथ से ढके हुए था तब तक विक्रांत भी शांत होकर खड़ा रहा लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया तुरंत ही विक्रांत ने अपने हाथों से मिट्टी भरकर उसके चेहरे पर फेंक दिया जिससे बालू के कुछ कण उसकी आंखों में चले गए और फिर उसे दिखाई देना बंद हो गया था विक्रांत ने इस मौके का फायदा उठाया और लपक उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारकर उसके हाथ से राइफल छीन लिया उधर नैना ने मौका पाकर अब तक दूसरे वाले चोर को गोली मारकर जमीन आरोप धराशाई कर दिया था जैसे ही वो जमीन पर गिरा तुरंत ही विक्रांत ने अपने राइफल की नली पकड़कर उसके दूसरे सिरे से उसके सिर पर वार कर दिया और उसे भी जमीन पर धराशाई कर दिया इसके बाद विक्रांत और नैना फिर से आगे को बढ़ने लगे आगे कुछ और चोर खड़े थे जो कि हथियार लेकर इनका इंतजार कर रहे थे इस वक्त नैना फायर करते हुए आगे बढ़ रही थी और विक्रांत पीछे पीछे उसे कवर देता हुआ चल रहा था नैना ने तीन चार राउंड फायर किया था तभी उसके राइफल की गोली खत्म हो गई फिर विक्रांत ने तुरंत ही अपनी राइफल नैना के हाथों में पकड़ा दिया और फिर वो पीछे मुड़कर नीचे से राइफल उठाने के लिए चल पड़ा अब नैना आगे की तरफ फायर करते हुए चल रही थी और विक्रांत पीछे की तरफ राइफल लेने जा रहा था अभी विक्रांत नीचे मुड़कर राइफल लेने के लिए चला ही था कि अचानक से उसके सामने एक छोटी हाइट का खड़ा हो गया ये कोई और नहीं बल्कि इस मकबरे के चोरों के गिरोह का सरगना गुरु था गुरु अपने चेहरे पर काफी आश्चर्य का भाव लिए खड़ा था उसे मानो यकीन ही नहीं हो रहा था की उसके द्वारा किए गए डायनामाइट के ब्लास्ट से भी ये लोग बच निकले और उसके बाद इन लोगों जानी दुश्मन खड़ा है उसने बिना किसी वार्निंग के विक्रांत के ऊपर पैर से अटैक कर दिया उसके हमले की वजह से विक्रांत लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया गुरुजी का विक्रांत के साथ कोई टक्कर नहीं था वो बामुश्किल साढ़े चार फीट का दुबला पतला सा आदमी था जबकि विक्रांत छह फीट की लंबाई के साथ एक चुस्त दुरुस्त बॉडी लिए उसके सामने खड़ा था इसके बावजूद गुरुजी ने पहले अटैक करके विक्रांत को जमीन पर धराशायी कर दिया था ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुजी की एक टांग में नैना पहले ही गोली मार चुकी थी उसने सिर्फ इकलौती सही सलामत टांग की ही बदौलत विक्रांत को पस्त कर रखा था खैर जब विक्रांत को एहसास हुआ की वो गुरु को एक झटके में धूल चटा सकता है तो वो तुरंत ही जोश में तन कर खड़ा हो गया जैसे ही विक्रांत खड़े होकर गुरुजी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ा गुरुजी ने अपने हाथों से ना जाने कैसा चक्र चलाया कि विक्रांत ने जितनी पावर के साथ उसके ऊपर हमला किया था उतनी पावर के साथ खुद विक्रांत हवा में उछलता हुआ पीछे पेड़ से जाकर टकरा गया और फिर धम करके जमीन आरोप चित पड़ गया अब की बार गुरुजी ने अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से विक्रांत का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाने लगा विक्रांत ने मौका देकर फिर से उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश की लेकिन फिर से गुरुजी ने विक्रांत की पावर का इस्तेमाल उसके ही खिलाफ कर दिया और फिर से विक्रांत लस्त होकर जमीन आरोप पड़ गया उधर दूसरी तरफ नैना अब तक बाकी के सभी चोरों का सफाया कर चुकी थी जाहिर है अब तक उसके राइफल की सारी गोली खत्म हो चुकी थी और वहाँ उससे लड़ रहे चोरों की बंदूक भी खाली हो चुकी थी और अब सभी नैना के साथ हाथ से लड़ रहे थे जाहिर है कि नैना ताइको एक्सपर्ट है और इस तरह के नॉर्मल लोग उसके आगे ज्यादा देर टिक नहीं सकते थे कुछ ही मिनटों में नैना ने सभी को घायल करके बेहोशी की नींद में सुला दिया था। अंत में सिर्फ उन चोरों के ग्रुप का लीडर गुरुजी ही सही सलामत बचा हुआ था जिससे अभी तक विक्रांत लड़ रहा था गुरु भले ही हाइट में काफी छोटा और दिखने में मामूली सा लग रहा था लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल बहुत कमाल की थी उसने अपनी ट्रिक्स की मदद से विक्रांत को अकेले ही पस्त कर रखा था लेकिन अब तक नैना भी उसे भिड़ने के लिए आ चुकी थी अब वो सबको सबक सिखाने के बाद गुरुजी के ऊपर भी टूट पड़ी